राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है 9 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए विज्ञान पर आधारित श्रृंखला ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान श्रंखला के इस कार्यक्रम का शीर्षक है सफाई एक था लड़का उसका नाम था सुंदर वो देखने में भी सुंदर था मगर सुंदर होने के बावजूद भी वो ऐसे काम करता था जिससे उसकी सुंदरता कम हो जाती थी जैसे अक्सर उसके हाथों में स्याही लगी दिखती थी कपड़े कितने भी साफ पहनाते कुछ ही देर में वो उन्हें मैला कर देता एक बात जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी वो थी रोज-रोज नहाना जिससे उसकी मां हमेशा परेशान रहती मां उसे जब भी नहाने के लिए कहती तो वो कहता क्या है मां मैं परसों ही तो नहाया था रोज रोज नहाना क्या जरूरी है हम नहाने की बजाय मैं पढ़ाई कर लेता हूं बेटा जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना ही जरूरी है नहाना इससे शरीर साफ रहता है शरीर साफ रहता है मेरा शरीर तो बिल्कुल साफ है देखो देखो कितना गोरा रंग अरे बेटा हम रोज यहां वहां भागते हैं आते हैं जाते हैं शरीर उससे मैला होता है इसलिए उसकी सफाई करनी चाहिए तू कब सफाई का ध्यान करना सीखेगा मां मैं सफाई का पूरा ध्यान रखता हूं हमारी स्कूल की बहनजी कहती हैं केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए और मैं नहीं फेंकता ये देखो मैं केले का छिलका अपने बस्ते में ही रखता हूं हाय राम ये क्या केले के इतने सारे छिलके किताबों में ठूस कर रखे हैं ये तू कैसे सफाई का ध्यान रखता है छी छी छी छी इसमें कैसी सडन भरी बदबू आ रही है आने दे अपने बापू को आज मैं तेरे कान खिंचवाऊंगी हां बेचारा सुंदर बाबूजी को भी उसकी बातें पसंद नहीं आती थीं उन्होंने भी केले वाली बात सुनी तो उसे खूब डांटा फटकारा इस बात को कुछ दिन निकल गए एक दिन मां ने देखा घर में पानी के मटके का ढक्कन गायब है उन्होंने सुंदर से पूछा उस मटके का ढक्कन तुमने हटाया हां मां ये देखो मैंने इसमें रंग घोलकर रखा है चित्र बना रहा हूं ये देखो भेंजी ने कहा है कि स्कूल की सफाई पर चित्र बनाओ स्कूल की सफाई पर चित्र बना रहा है और घर को गंदा कर रहा है मैंने क्या गंदा किया मां क्यों तूने पीने के पानी के मटके को खुला छोड़ दिया तो क्या हुआ कुछ नहीं हुआ पीने के पानी को खुला रखेंगे तो उसमें धूल और कीड़े मकोड़े चले जाएंगे क्या बात करती हो मां धूल कहां है मटके के ऊपर तो कमरे की छत है और कीड़े मकोड़े भी मटके के ऊपर चढ़कर पानी पीने क्यों जाएंगे उन्हें मुश्किल नहीं होगी कुछ नहीं होता मां ला यह ढक्कन मुझे दे और यह रंग किसी और बर्तन में घोल ले मां मां अरे अरे ढक्कन मत ले जाओ मां जबरदस्ती मटके के ढक्कन को ले गई उसे धोकर उसका ठीक तरह से रंग हटाकर मटके के ऊपर रख दिया मां ने तो ठीक किया मगर सुंदर को यह बुरा लगा मां के समझाने के बावजूद वह सफाई का ध्यान ना रखता वह क्या करता था मालूम है खाने से पहले हाथ नहीं धोता था हाथ गंदे हो जाते तो उन्हें अपने ही कपड़ों से पोंछ देता मां कहती च, च, च, ये क्या किया कपड़े गंदे कर दिए क्या है मां जब भी अच्छा काम करता हूं तो मुझ पर गुस्सा होती हो कपड़े गंदे करना अच्छा काम है क्या मां मैंने हाथ साफ किए हैं तुम कहती हो ना सफाई करो सफाई करो तुमने हाथ में लगी स्याही तो साफ कर ली अब देखो कहां है स्याही हां हाथों में तो स्याही नहीं है अब मगर कमीज से हाथ साफ क्यों किए ये स्याही कमीज पर लग गई ना इसे कौन साफ करेगा ये कपड़े तो मैं रोज ही धुलते हैं तो ये स्याही भी उतर जाएगी हे भगवान इस बच्चे को कब अकल आएगी सुंदर की बातें सुनकर मां हमेशा की तरह अपना माथा ठोकती और चली जाती दोस्तों एक दिन क्या हुआ सुंदर बीमार हो गया उसका पेट खराब हो गया मां उसे डॉक्टर के पास ले गईं डॉक्टर ने जांच के बाद कहा सुंदर तुम्हारा पेट खराब है क्या खाया था क्या कोई अधपकी गली सड़ी या बिना ढकी हुई चीज तो नहीं खा ली थी या गंदा पानी तो नहीं पी लिया क्या बात करते हैं डॉक्टर साहब मेरी मां तो बहुत साफ खाना पकाती है बोला गंदा खाना कैसे खाऊंगा और गंदा पानी तो मैं पीता ही नहीं आहा। आहा। ये तुम्हारे हाथ इतने मैले क्यों हैं डॉक्टर साहब ये क्या बताएगा मैं बताती हूं ये नहाता ही नहीं है ओह तो ये कारण है इसके बीमार होने का डॉक्टर साहब अभी तो आप कह रहे थे कि मैं एक गंदी चीजें खाने से बीमार हुआ हूं अब आप कहते हैं कि मैं नहाता नहीं इसलिए बीमार हुआ <laughs> हूं यह कैसे हो सकता है बेटा तुम मेरी बात नहीं समझे तुम नहाते नहीं हो तो गंदगी तुम्हारे हाथों में लगी रहती है खाना खाते समय खाने में गंदगी के साथ कई रोगों के जर्म्स यानी कीटाणु तुम्हारे पेट में चले जाते हैं और तुम बीमार हो जाते हो डॉक्टर साहब इसे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे यह हमारा कहना मानना सीखे उसकी जरूरत नहीं है यह बीमारी ही एक सबक है सुंदर के लिए एक सबक जिससे यह समझ सकेगा कि सफाई में लापरवाही बरतने से क्या हालत हो सकती है समझे सुंदर हां Thank you. Jo sap fai és sap vosces eruri vaiig jo sap fa és sap vosces eruri sap vosces erori vaig jo sapoc ser eruri sap posces erori vaig jo sapoc Thank you. गंदा करो मत अपना घर गंदा करो मत अपना नगर गंदा करो मत अपना नगर घर और नगर को रखो साफ घर और नगर को रखो साफ बीमारी से हरदम bimaari se hardam rahegi doori bachcho se safai hai sabse खाने की को ढक कर रखते खाने की चीजों को को साफ है रखते पीने बहुत जरूरी रोज Dillí ho, chahe, chahe, masoori Dillí ho, chahe, chahe, masoori Bacchos, safai, hai, sabse, zarori Bacchos, safai, hai, sabse, zarori Sfaii se sab Accha lagtà Sfaii se sab P'yara lagtà Sfaii se sab P'yara lagtà Sfaii se Sihat Thic hei rehti Sfaii se Sihat Thic rehti Sfaii kabhi Na chođo Sapai que vin choro auri vaiig jo sapai és se vos eruri vaiig jo sapai Sab se er vaiig jo sapoc eruri sap erri vaiig jo sap bo ser eruri vaiig jo sapar i és sap bo eruri vaiig jo sapai és sap bo er